पार्वन स्राद्ध का वर्णन करते हुए इपना ब्रह्माजी ने कहा है ये भी आश्चर्य। अब स्राद्ध करता को स्वमनस्य मस्तो कह करे ब्राह्मणों को कहना चाहे कि अस्तु। तदनंतर दिए गए पिंड के स्थान में अर्घ्य पात्र में पवित्रता को पवित्री को छोड़े बाद में कुसंद्र में तो लेकर उसमें पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्म स्वधा वाचन की आज्ञा प्राप्त करें, ब्राह्मणों के द्वारा ओम बाच्यताम् इस वचन से अनुग्यात हो, श्राद्ध करता ओम पित्र पिता महेश्वर यथानाम् असमर्य्यम् सपत्न के विहंस्वधा उच्यताम् ऐसा कहें। तदनंतर ब्राह्मण अष्टस्वधा का उच्चारण करें, श्राद्ध करता अष्टस्वधा इस वाक्य से अनुग्यात हो। ऊर्जाम बहन्तेर तेरा मर्त्यांकर तम इस मंत्र से पिंड के ऊपर जलधारा दे फिर ओम विश्वे देवा अष्टमिं यज्ञे प्रियताम से देव ब्राह्मणों के हाथ में यव और जल प्रदान करे ओम प्रियताम इस वाक्य से ब्राह्मण द्वारा अनुग्यात होकर मंत्र का तीन बार जप करें अधमुख होकर पिंड पात्र को हिलाकर आज्ञा पूर्वक दक होकर पूर्वा विमुख ओम आमक गोत्राय आमक देव शर्मणे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण को दक्षिणा दे तत्पश्चात पित्र ब्राह्मणों की सेवा ओम पिंडा सपन्नाह यह निवेदन करने पर ओम सुसंपन्नाह इस प्रकार ब्राह्मण से अनुज्ञात होकर पिंड के ऊपर श्राद्ध करता दुग्ध प्रदान करे फिर पिंड को हिलाकर पिंड के समीप रखे अरग पात्र को सीधा स्थापित कर दें उसके बाद हम वाजे वाजे आदि मंत्र से पिंड के अधिष्ठाता पितरों का विसर्जन करें आमावाजस्य आदि मंत्रों के साथ तो हम से पितर ब्राह्मण का विसर्जन करके ब्राह्मण से अनुज्ञा कर गौ आदि को पिंड प्रदान करें इस भोगते विधि के अनुसार श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है 119वां अध्याय नित्य श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध एवं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा व्यास जी अब मैं नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूं जिसमें पूर्व में जिस तरह श्राद्ध विधि कही के नित्य श्राद में ओम अमक गोत्राणाम अस्मत पितृव्यपिता महानां अमक शर्मणानां सपद्निकानां साधं सिद्धान्ने यस्मस्तवाहम यस्मात् कुहम करेसे ऐसा कहे कर श्राद का संकल्प करना चाहिए आसन दान आदि सभी कार्य पूर्ववत करें इस श्राद में विश्वदेव वर्जित है अब मैं वृद्ध श्राद्ध का विधान बतलाता हूं वृद्ध श्राद्ध में भी श्राद्ध के भांति प्राय सभी कार्य करना चाहे इसके अतिरिक्त जो विशेष है उसे कहता हूं पैदा हुए पुत्र के मुख को देखने से पहले वृद्ध श्राद्ध करना चाहे यह श्राद्ध पूर्व और दक्षिणोपवीति होकर यव वीर कुसु देव तीर्थ के द्वारा आवाहन करें आमंत्रण से पूर्व ब्राह्मण से अनुज्ञा करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें अपने कोल में अनुक की उत्पत्ति के शुभ अवसर पर अपने पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के पितरों का श्राद्ध करने के लिए वशू सत्य नाम से विश्वदेवम का आवाहन करें सिद्ध अन्न का श्राद्ध करना चाहे ब्राह्मणों आवाहनी की आज्ञा मिलने पर उन ब्राह्मणों में वसु सत्यनाम से विश्व देवों का आवाहन करना चाहे इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में पितरों का भी आवाहन करना चाहे उसके बाद में ओम विश्व देवाश आगता इत्यादि मंत्र से वसु तथा सत्यनाम वाले विश्व का आवाहन कर उन्हें आसन तथा गंदा दीदान देना च इसी प्रकार पितामह ही और परमात्मा की आज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन और गंधादि तथा अक्षद्रा उनके करके प्रतितामह एवं वृद्ध पितामह आदि की अनुज्ञा ग्रहण आसन आवाहन एवं गंधादि का दान करें उसके बाद ओम सुभाष सत्य संघीयभ इत्यादि मंत्र पढ़कर इसी प्रकार पितामह और मातामह परमात्मा मह के लिए भी अन्न संकल्पादि करना चाहे एकोदिष्ट श्राद्ध में पूर्व के समान सभी कार्य करना चाहे इसमें विशेष यह है कि प्रथम ब्राह्मण निमंत्रण पाद प्रक्षालन आदि कार्य करे उसके बाद रुचि स्वस्तिक पाठ करता है यज्ञ सूत्र कांड में धारण कर उत्तराभिमुख होकर अतिथि पितरों की तृप्ति जानकर दक्षिणाभिमुख होकर अन्य का विकरण करें, तदनंतर मंडल रेखा के ऊपर जलधारा दें, अन्य कार्य पूर्व के समान ही संपादित करें। 130वां, 20वां अध्याय सपंडी करण। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरजी, अब मैं सपंडी करण। श्राद्ध का अभिनन्दन करता हूं। मृत के साल बर्बाद, मृत तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितर लोग की प्राप्ति होती है। सपंडे करने, श्राद्ध अप्रहान में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धों के समान करें, इसमें जो विशेष है वही कह रहा हूँ आदि मंत्रों से आसन रखकर पुरवा और महाद्रव आदि नाम से विश्वे देवों का आवाहन करना चाहे उसके बाद मंत्रों के द्वारा पाठ करते हुए पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मण के अनुज्ञ ग्रहण करतेन पात्र स्थापित करें उन पात्रों के ऊपर कुछ रख दूसरे पात्र में उसे ढक दें और आवाहन करें उसके बाद अन्य श्रा शपतनी के पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करें श्राद्ध की अनुज्ञा लेकर तदनंतर देव पात्र छिद्राव धारण करें यथाविधान कार्य को संपन्न करें पिता महा पिता महा वृद्ध के पात्रों का क्रम संचालन और उद्घाटन करें ओम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितृ पात्र का जल पितामह अर्पिता यजमान सुप्रोक्षितमस्तु सिवा आपासंतुन दो मंत्रों का उच्चारण कर गए। व्रत प्रवितामहादीकुक्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें और गोत्रक्षयक्षमस्तु से पित्र ब्राह्मण के हाथ में अक्षय करके उपस्थिताम आदि वाक्य से सतीर जल दें देवे। उसके बाद अगोरापितरासंतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह स्वधाम वाचिस से इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण वाच्यतम इस वाक्य को बोले पुनः यजमान पिता महादिव्यं स्वधा उच्चताम इस प्रकार कहे तो ब्राह्मण बोले के अस्तु स्वधा पुनः यजमान बोले पितृव्य स्वधा तो ब्राह्मण बोले उच्चताम उसके बाद उद्जम भयं तेरमतं घृतं पय आदि मंत्रों उसके बाद ओम विश्वे देवा अस्मिने यज्ञे प्रियंताम यह मंत्र पढ़ कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल दे कर ओम देवताभ्यः पितृभ्यः गायत्री मंत्र का जाप करें पिंज पात्रों को परिचालित कर आजमन पूर्वक पिता महादिक्रम से दक्षिणा दें पितृ ब्राह्मण से आशीषों में प्रदीयंतां इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना ब्राह्मण प्रतिगृह्यतां इस वाक्य से प्रतिउत्तर प्रदान करें पुनः दातारो नो भर वर्धन्ता करें आगे को ऊर्ध्व मुख कर वाजे वाजे स्वाहा आदि मंत्र का पाठ करें उसके बाद देव ब्राह्मण एवं अविरम्यतां इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए हे व्यास मैंने आपको सपिंडिकरण और श्राद्ध फल ये तीनों को विष्णु रूप